विवेक चुनावी एक सौ बासठ नंबर श्लोक का कुछ विचार हुआ था जिसमें कहा गया आत्मा है यही अपना स्वरूप बाहर नहीं होता यहीं होता किंतु कुछ अज्ञान अथवा अज्ञान के कार्यों से आवृत है अज्ञान के कारण हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं हाय है यही है इसमें पांच कोष के द्वारा आवृत्त है आत्मा माने कोष कहते हैं तलवार का जैसा म्यान होता है ढकने वाला ढकने वाले को कोष बोलते हैं जैसे तलवार ढका हुआ था म्यान से वो यहाँ एक म्यान के ऊपर दूसरा म्यान खोल कवर बोलते हैं जैसे रजाएं को ढकता है कौन कवर वैसे यहाँ आत्मा को ढकने वाले पांच कवर हैं पहला कवर होता है सबसे भीतर कवर इसमें है आनंद कोश और उसके बाहर में है विज्ञानमय कोष उसके बाहर में है मनोमय कोष उसके बाहर में प्राणमय कोष उसके बाहर में अन्नमय कोष तो पांच अन्नमय कोष में बुद्धि है किसी तरह से थोड़ा सा भीतर करेंगे तो प्राणमय में उलझ जाएगी वो तो प्राणमय कोष इससे बलवान होता है अन्नमय कोष से बलवान है अभी हमारी तो अन्नमय कोष से वृद्धि भीतर नहीं गई है जिसके चला भी जाए तो भीतर में प्राणमय कोष में फंसने की संभावना है वहां से भी निकल जाए तो मनोमय कोष वहां से भी भीतर हो जाए विज्ञानमय कोष वहां से भी भीतर आनंद पांचों कोषो से भीतर होने के बाद इनको भेदन करके भीतर करेंगे हो जाएंगे तो आत्मा भगवान जाएंगे आत्मदेव का दर्शन वहां होगा किसी का आत्मदेव का दर्शन करना हो तो पांच कोषों का भेदन करना होगा तो अन्नमय कोष के बारे में बता रहे थे जिसमें मांस हड्डी कट्टी पिशाब आदि भरा हुआ है खून भरा हुआ है ये जो स्थूल शरीर है जिसमें डॉक्टर जहां तक सिरा फाड़ी करते हैं ये अन्नमय कोष में आता है डॉक्टर की चाकू जहां तक चलना है ना यह अन्नमय कोष है पूरा बाहर का जो बाउडी जिसको बोलते हैं यह अन्नमय कोष है ये जो शरीर में अहम बुद्धि किसी की शरीर में अहम बुद्धि होती है किसी की जीव में अहम बुद्धि होती है किसके शुद्ध आत्मा में अहम बुद्धि होती है अधिकारी का भेद है कौन व्यक्ति कहाँ पहुंचा है कितना सुलझा हुआ आदमी है बिल्कुल पामर कोटी में जो जी रहे हैं पशुबद्ध जीवन जिनका है वो तो शरीर में अहम बुद्धि होती है उनकी मैं माने शरीर समझते हूँ देहोह मित्येव जड़स्य बुद्धि देहे ऐसा शरीर में देहो अहम ये शरीरी मैं हूं तुम कौन हो ये ऐसा बोलता है अति जड़ बुद्धि है जिसकी शरीर से अलग अपनी सत्ता मानता नहीं है अज्ञान पूर्ण अज्ञान जहां होगा वो शरीर से अपनी सत्ता को अलग नहीं मानता ये जड़ बुद्धि वाला ऐसा बोलना होता है माने जो कुछ है यही है इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है माने शरीर से अतिरिक्त कुछ आत्मा के अस्तित्व नहीं मानता अति जड़ बुद्धि मोटी बुद्धि है जिसकी पशुबद्ध जीवन है जिनका मनुष्य कहना मनुष्यों का स्तर है जीने की स्तर है मनोभाव अलग अलग है ढांचा एक जैसा दिखता है किंतु तो अपने मनोभाव अलग अलग है अलग अलग मनोभाव में जीवन है मनुष्यों का तो देहो हम इति एवं जड़स्य बुद्धि देहे जो जड़ बुद्धि है ना जड़ व्यक्ति की बुद्धि पामर व्यक्ति जो होंगे तो उनकी बुद्धि तो ये बोलते हैं कि देह में ही देहो अहम ऐसी बुद्धि बोलते है मैं यही हूं शरीर हूं ऐसी बुद्धि होती है शरीर में ही आत्म होती है अत्यंत जड़ बुद्धि वालों का और विदुषास्तु हम भी जीगे थोड़ा ऊपर उठे हुए लोग होंगे नहीं नहीं आत्मा तो शरीर से अलग होता है ऐसा थोड़ा छानबीन कर गए जो ऐसे लोग हैं उनको विद्वान कहा किंतु आत्मा ना आत्मा इतने विशेष विवेक नहीं है ब्रह्म ज्ञान नहीं है उनको कर्मकांडी लोग जैसे होते हैं इस्लोक में कर्म करना है परलोक में फल भोगना है शरीर को भी एक अहम मानेंगे वो कर्म नहीं कर सकते क्यों जिसने कर्म करना है इसे मरना है कर्ता और भोक्ता एक होना चाहिए तो ये जो कर्मकांडी लोग जो मानते हैं उनकी मान्यता होती है कि आत्मा शरीर से अलग है या ये शरीर विशिष्ट होकर के यहां कर्म करता है और उस शरीर विशिष्ट होकर के वहां फल भोगता है जैसे कपड़ा बदल देता है व्यक्ति वैसे शरीर बदल देता है ये शरीर युक्त होकर के तो कर्म करेगा ये ज्ञादि का अनुष्ठान ये शरीर विशिष्ट अवस्था में कौन कर रहा है आत्मा कर रहा है ऐसी मान्यता होती है उनकी और उस जो वो जो स्वर्गीय शरीर विशिष्ट होकर के भोक्ता बनेगा वही आत्मा तो कर्ता भोक्ता एक हो भो जाएगा तो ये शरीर से अतिरिक्त आत्मा होता है तो इसको मानते हैं कहते हैं जीवे जीव बुद्धि होती है आत्मबुद्धि जीव में होती है शुद्ध आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं होती उन कर्मकांडियों की जीव में होती है मानी उपाधि विशिष्ट अवस्था में जो आत्मा है उसी को आत्मा समझते हैं कौन ये विदुषा का विद्यमान लोग ऐसा समझते हैं अहम जीव उनको वहां होता है शरीर में अहम बुद्धि नहीं होती है थोड़ा शरीर से ऊपर विवेकी व्यक्ति होते हैं उनके अहम बुद्धि शरीर में नहीं होती है अहम माने जीव ऐसा मानते हैं जो पामर जन है वो तो शरीर को ही अहम से लेते हैं थोड़ा सुलझे हुए होते हैं वो जीव को अहम शब्द का जीव कहते हैं ऐसा मानते हैं कहा और विवेक विज्ञान बतो महात्मनो ब्रह्मा मित्व मती सदात्म ऐसा होता है एक महात्मा है विवेक विज्ञान से युक्त है ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया वो उसकी मैं सच्चिदानंद गर्म ब्रह्म हूं ऐसी बुद्धि होती है उसकी बाहर का खोखा तो बराबर है भीतर बुद्धि अलग अलग ढंग की है शरीर देखने से सब मनुष्य दो हाथ दो पैर को मनुष्य बोलते हैं किंतु तो उनके जीने का ढंग सबका अलग, अलग अलग है क्यों मनो अपने मनोमय जीवन होता है व्यक्ति का जैसे मन में वृत्ति बनती है जिस ढंग का मन में भावना है उसी भावना को बाहर शरीर में लेता है फिर तो विचरण करता है व्यवहार करता है तो जो ब्रह्मात्मा बुद्धि होती है क्योंकि महात्मा की मत सदात बने उनकी मती मानी बुद्धि तो शुद्ध आत्मा में होती है अहम क्या है? का अर्थात समझते हैं ब्रह्म सच्चिदार आत्मा न जीव समझते हैं वो ना शरीर समझते है या अहम ऐसा होता है बिल्कुल घोर अंधेरे में जो पड़े हुए उनका अहम शरीर में होता है मैं ही माने शरीर और थोड़ा सुलझे हुए हैं कर्मकांडी लोग शरीर तो नहीं होता अहम अहम माने जीव को लेते हैं और बिल्कुल सुलझे हुए जो होते हैं ब्रह्मवेत्ता लोग उनका अहम शुद्ध आत्मा में होता है इतना भेद है बताया अब कहते हैं ये जो शरीर में आत्मा बुद्धि जो हो रही है ना मैं मैं जो कर रहा है अहमता मैं करता है उसको त्याग दे कहते गाली दे करके बोलते हैं अत्रत्मु त्यज मूढ़ुसमेदोस्रासौ सर्वात्म ब्रह्मि निर्विक परमां गुरुस्वशाति पर भजस्वु त्यज मूढ़ुमेदस्श सर्वात्म ब्रह्मणि निर्विक स्वशांतिम परमां भजस्व अत्र आत्मबुद्धिम मूड बुद्धि तेज अत्र माने अश्विन देहे ये शरीर में जो तुम्हारी आत्मबुद्धि हो रखी है माने मैं बुद्धि मई बुद्धि मैं मई बोलने पर शरीर खड़ा होता है हैूढ़ बुद्धि ये संबोधन है हे मूर्ख बुद्धि वाले जड़ बुद्धि वाले अत्र आत्मबुद्धिम तेज इस शरीर में जो अहम बुद्धि तुम्हारी होती है इसको त्याग ये बंधन का कारण है शरीर में आत्मबुद्धि करने से संसार के चक्र में पड़ना है इसको त्याग दो इस बुद्धि को त्याग दो छोड़ दो इसको अत्र आत्मबुद्धि त्यज हे बुद्धि अत्र आत्म बुद्धिम त्यज अत्र मान शरीरे दे है देहे जो आत्मबुद्धि माने अहम होता है मई होता है उस मई को त्याग दो ऐसा कहा गंग समे दोस्ती पुरी सरास यही है ये स्थूल शरीर है ना जहाँ चमड़ी है मांस है वेद माने चर्बी है और अस्थि माने हड्डी और टट्टी के राशि ये ढेर है जहां तुम मैं मैं कर रहे हो इसमें आत्मबुद्धि को त्याग दो माने स्थूल शरीर में जो हमारी जो आत्मबुद्धि हो रही है उसको त्याग दो ये कहते हैं और माने मान यही पोंग मांस मेदोस्ती पुरी सराश जो जहां चमड़ी है माने एक होता है अंधविश्वास दृष्टि बिना विचारे मान्यता बना करके चलना और एक होती है विवेक दृष्टि दूत दृष्टि से व्यक्ति चलते हैं लगभग लोग अंधविश्वास दृष्टि में चलते हैं सोचा नहीं शरीर है करके बोल दिया तो बोल दिया इसमें क्या क्या चीज है क्या है कुछ रिसर्च किया नहीं विचार नहीं किया एक विचार से जीने वाले लोग होते हैं विचार से देखेंगे तो घृणा आने लग जाए यहाँ क्या क्या चीज है वो अगर आपको देखने लग जाए घृणा आने लग जाए ऐसी स्थिति है कहते अत्र आत्म बुद्धिम त्यज मूड बुद्धे हे मूड बुद्धे हे मूड बुद्धि वाला मनुष्य अत्र आत्म बुद्धिम त्यज इसमें बुद्धि त्याग दो किसमें तो अंगी सराशो ये कहा जो चमड़ी है मांस है और मेद माने चर्बी और अस्थि माने हड्डी और पुरुष माने टट्टी का ढेर है जहा कहा शरीर में इसमें आत्मबुद्धि त्याग दो यहाँ आत्मबुद्धि करना संसार में भटकने के लिए है ये शरीर में आपको बुद्धि करना अहम बुद्धि से संसार होना इसको त्याग दो फिर अहम बुद्धि कहाँ करना अब यहां त्याग ना तो कहाँ करना कहते हैं, वहां अहम बुद्धि करना सर्वात्म ब्रह्मणी निर्विकल्पे पुरुष व शांति परमाम भजस्वर जो सर्वात्मा है सबका स्वरूप है ब्रह्म है निर्विकल्प है कोई विकल्प नहीं काला गोरा ऐसा कहीं विकल्प नहीं दिखा सकते वो आत्मा ऐसा है लंबा चौड़ा काला गोरा कोई वहां हो नहीं सकता माने शरीर के कारण से काला गोरा आदि बहन होता है अगर शरीर आदि ना हो तो वहां लंबाई भी नहीं वो तो आत्मा जो है ना कितना लंबा नहीं लंबा नहीं कर सकते उसे चौड़ाई भी नहीं काला नहीं गोरा नहीं स्थूल नहीं सूक्ष्म नहीं ऐसी स्थिति में जाता है तो अस्थूल अनुणुम अहर्षम अदीर्घम ऐसे शब्द से बोला जाता है उसको जो सर्वात्मा है ब्रह्म है निर्विकल्प कोई विकल्प नहीं है जहाँ काला गोरा ऊंचा नीचा इत्यादि कुछ भी नहीं स्त्री पुरुष भाव कुछ भी नहीं वहां जो भी है शरीर को लेकर के जितने विभावनाएं बनी है शरीर को लेकर है उस आत्मा में कोई स्त्री पुरुष आदि भाव नहीं ऐसा निर्विकल्प निर्गता विकल्पो ये स्वाद स निर्विकल्प जिससे विकल्प जितने भी थे विशेषते निकल गए ऐसा होता है आत्मा शरीर में तो विकल्प है भिन्न भिन्न आकार भिन्न भिन्न भिन भिन आकृति लंबाई अलग चौड़ाई अलग सबके अलग अलग है ये विकल्प है सारे किन्तु ये विकल्प जहां नहीं है ये शरीर को हटा करके देखे तो किसी में भेद कर नहीं पाएंगे आप ये भेदक बना हुआ ये उपाय शरीर शरीर के कारण से आत्मा अलग है आत्मा अलग भाषण तो निर्विकल्प उस आत्मा में आत्मबुद्धिम पुरुष वे कहते हैं तो पूर्व से आत्मबुद्धि लाना आत्मबुद्धि वहां करो कहा करो आत्मा में करो शरीर में आत्मबुद्धि मत करो ये मूल बुद्धि त्याग दो इसमें आत्मबुद्धि जो अहम होता है इसको त्याग दो सर्वात्मी ब्रह्मणी निर्विकल्पे पुरुष किम पुरुष आत्मबुद्धिम पुरुष वर्व से आत्मबुद्धि को अन्वय आत्मबुद्धि वहां करो अहम बुद्धि वहां करो आत्मा में अहम बुद्धि करो और परमाम शांतिम भजस्व इससे क्या होगा परम शांति को तुम प्राप्त करोगे शरीर में आत्मबुद्धि जब तक करोगे दुख के घेरे में पड़ोगे और आत्मा में आत्मबुद्धि करने पर परमाम शांतिम भजस्व कहा भजस्व मैने सेवस्व भज सेव सेवन करो परम शांति का सेवन करो भज धातु सेवा अर्थ में है सेवन करना उपयोग करना उसका उपयोग करो परम शांति आत्मा में आत्मबुद्धि करोगे तो परम शांति मिलेगी तुमको परम शांति का सेवन करो ये तुम्हारी मांग है क्या है शांति का मांग है कैसी शांति परम शांति परम शांति चाहिए तो आत्मा में पहुंचो वहां आत्मबुद्धि करो शरीर में आत्मबुद्धि करने से परम दुख मिलने वाला है परम शांति नहीं मिलेगी इसलिए यहां आत्मबुद्धि त्याग आत्मा में आत्मबुद्धि करो उसका परिणाम यह होगा तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी ऐसा कहा आगे कहते है ये जो मुक्ति की चर्चा है ना जब तक उसने देहात्मा को त्यागा नहीं है वहां मुक्ति की कोई चर्चा भी नहीं करनी चाहिए उसके साथ वहां माने जैसे बंजर भूमि में बीज डालने का जैसा हो जाएगा देह में जैसे बुद्धि नहीं त्यागी हो तो ये मुक्ति की चर्चा वहां वैसे विफल है जैसे बंजर भूमि में बीज डाल ये कहना चाहते हैं देह में बुद्धि त्याग दिया हो तो वहीं चर्चा सफल होगी ये बोलना चाहते हैं देह देहन्द्रिया अशति भ्रमोदिता विद्वान्हमता जहां यव तमुक्वाताेदा नयांतर्शी िया वस्रमोदिताहंता जहाँतीस्ति वेदायादर्शी दे्रिियाद असति जो असत असत्ंद्रिया है असति देहेन््रिियाद देह इंद्रिया आदि सब असत पदार्थ हैं क्यों सत नहीं है ये व्यवहार काल में है आगे होने वाले नहीं है सत एक ही होता है त्रिकाला बाधित्व सत्यत्म वेदांत का सत पदार्थ है ही आत्मा जिसका कभी भी बाध न हो अभाव न हो उसी को कहते हैं सत ये शरीर तो कुछ काल पहले नहीं था कुछ काल के बाद भी नहीं रहेगा ये बीच में थोड़ा सा है ये शरीर ऐसा है यहाँ जितने भी शरीर होंगे सत्तर साल के पहले कोई भी नहीं था यहाँ के इधर के ही है और आगे 10 बीस साल के बाद ये होने रहने वाली भी नहीं है सीधी बात है असत रही देहन्द्रियाद असकी जो असत पदार्थ है देहे इंद्रियादी ऐसे जो पदार्थ हैं इनमें भ्रमोदिताम अहमताम ये जो अहम होता है शरीर में अथवा इंद्रियों में अहम होता है मैं देखता हूं बोलता है ना जब आंख में अहम होता है वहां देखने वाले आंख है मैं देखता हूं मैं चलता हूं बोलेगे तो पैर में अहम होता है चलने वाला पैर है ना वह एकता कर लेता है ऐसा ऐसा अहम होता है देख फूल शरीर में अहम होता है हो रहा है इंद्रियों में अहम है ज्ञान इंद्रियों में अहम है कर्म इंद्रियों में मैं पकड़ता हूँ बोलता है हाथ में एकता कर लेता है अपने को हाथ से अपने को भिन्न नहीं मानता तब तो पकड़ने का अथवा छोड़ने का साहस करता है मैं पकड़ता हूँ या मैं छोड़ता हूँ बोलना पकड़ना त्याग हाथ का काम है बोलता है मैं पकड़ता हूँ माना यहाँ जाता है उसका हाथ में चिपड़ जाता है एक मानता है ऐसा इन कर्मेन्द्रियों में ज्ञानेन्द्रियों में, में कभी अहमता होती है कभी स्थूल शरीर में अहमता होती है और कभी प्राण में अहमता मैं भूखा हूं मैं प्यासा हूं वो प्राण में एकता कर जाता है कभी मन में मैं सुखी हूं दुखी हूं एकता करता है मन के सुख दुख को अपना मानता है उस काल में कभी बुद्धि में एकता करके मैं विद्वान हूं जानकार हूं वह मानता है ये एकता हमारे होने के स्थान है ये ये भ्रम से उत्पन्न है एकता अज्ञानश है वास्तविक एकता होना संभव नहीं कहां सूर्य के समान आत्मा प्रकाश रूप आत्मा कहां कहा अंधेरे के समान जड़ पदार्थ ये कैसे होंगे अज्ञान से है ये कहते है? देहन्द्रियाध असति, असत पदार्थ है देहेन्द्रिया चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो ये असत पदार्थों में भ्रमताम भ्रमोदिताम अहमताम ये भ्रम से उत्पन्न अज्ञान से उत्पन्न जो अहमता है वास्तव में शरीर में अहम थोड़ा भी विवेक हो तो नहीं करेगा वे बिल्कुल इतना निर्लज हो गया ऐसी स्थिति में बोलता है थोड़ा भी विवेक ना ने आएगा कहा अपना स्वरूप और कहा ये शरीर अहम बुद्धि नहीं होनी चाहिए बिल्कुल विवेक का अभाव है तभी ऐसा बुद्धि करता है ये भ्रमश उत्पन्न अज्ञान से उत्पन्न है ज्ञान काल में ऐसा कोई नहीं बोलेगा शरीर के धर्म को आत्मा में आरोप नहीं करेगा ये भ्रमोदित है भ्रमश उदय है जिनका ऐसे जो अहमता है विद्वान यावत न जाती बड़ा विद्वान है जब तक नहीं त्यागता इसको किसको शरीर आदि में अहम बुद्धि को जब तक नहीं त्यागता हो भले ही वो विद्वान हो लोग में विद्वान करके प्रसिद्धि हो किंतु शरीर में अहम बुद्धि जब तक नहीं त्यागता हो तावन न तस्या विमुक्त वार्ता भी उसके मुक्ति तो क्या मिलेगी उसको मुक्ति की चर्चा भी उसको नहीं है तब तक मुक्ति की वार्ता भी नहीं है शरीर में यदि ये अहम बुद्धि को नहीं त्यागा है तो मुक्ति की वार्ता भी भले लोग में पूजित हो विद्वान करके पूजित हो तो बात अलग है तावत ना, तब तब तक जब तक ये अहमता को नहीं त्यागता शरीर आदि में जो अहम होता है उसको नहीं त्यागता मुक्ति की वार्ता मुक्ति तो कहां होगी उसकी मुक्ति की चर्चा भी नहीं वहां तब तक, तक अस्तु ये सब वेदांत अनेंत दर्शित किन्तु इतना बड़ा विद्वान वो लोग में पूजित तो हो वो व्यक्ति ऐसा हो तब भी वहां मुक्ति संभव होंगे मुक्ति की वार्ता भी नहीं है कैसा हो वेदांत नयांत दर्शी करते वेदांत का नया माने सिद्धांत नया शब्द करते सिद्धांत वेदांत सिद्धांत का अंत दर्शन करने वाला हो माने सारे उपनिषद का ज्ञाता भी भले <|hi|> हो कितना बड़ा विद्वान हो लोक में पूजा हो रही हो किंतु देह में यदि आत्मबुद्धि नहीं त्यागा है तो तब तक मुक्ति की बात मुक्ति तो क्या मुक्ति की बात भी नहीं तब तक मुक्ति मिलनी तो दूर रही मुक्ति की बात भी नहीं अगर मुक्ति चाहिए आपको तो सबसे पहले इसमें आत्मबुद्धि त्यागी जो देह इंद्रिया में जो आत्मबुद्धि हो रही है इसको त्यागना तभी आप मुक्ति के अधिकारी होंगे नहीं तो इतने बड़े विद्वान भी हो किंतु वो शरीर में आत्मुक्ति शरीर इंद्रिया में आत्मबुद्धि को नहीं त्याग सका हो तो वेदांत नयांतर्शी भी हो वेदांत के सिद्धांत के अंत का दर्शन करने वाला हो या सारे सिद्धांत वेदांत सिद्धांत का ज्ञाता भी हो तब तो भी वहां मुक्ति की बात भी नहीं सकती जब तक शरीर में आत्मबुद्धि शरीर इंद्रियों में आत्मबुद्धि नहीं त्यागा हो है। क्या कहते देखो यह शरीर को कैसा समझना देखो तुम्हारे कहीं आत्मबुद्धि होती है कहीं नहीं होती है ऐसे ऐसे स्थान है आपके शीशा में जो प्रतिबिंब पड़ता है या आप चलते हैं तो सूर्य के प्रकाश में आपकी जो छाया पड़ती है वहां मैं होती कि नहीं होती है छाया में छाया में जिसका छाया है वहां तो मई हो रहा है वो छाया में तो मई नहीं होती ना आप की छाया दूसरे की छाया नहीं आप ही किसी शरीर के छाया में जैसे आत्मबुद्धि नहीं होती है जैसे प्रतिबिंब में दिखाई पड़ता है शीशा में दिखाई पड़ता है जो शरीर आपका ही शरीर दिखाई देता है वहां अहम बुद्धि होती है कि नहीं होती नहीं होती जैसा वहां आपने ममता त्याग दिया है आप अहमता छोड़ सकते हैं वहां छोड़ते हैं तो यहां छोड़ इसमें भी छोड़ दो यही कहना चाहते हैं छाया शरीर प्रतिबिंबगात्रे ये हृदय कलतांगे छाया शरीर प्रतिबिंब गात्रे ये हृदय देखो ऐसे स्थानों में जैसे तुम आत्मबुद्धि नहीं करते हो तो इसी एक स्थान में क्यों तुम्हारी ऐसा हो गया इसको भी त्याग दो ना ये कहते कहा चार एक दृष्टांत दे रहे हैं चार छाया शरीरे छाया रूपी जो शरीर है आप चल रहे हैं सामने सामने वो भी चलता हुआ दिखता है इधर आप जाएंगे उधर ही जाएगा छाया शरीर में आपकी जो छाया है उसमें आपकी आत्मबुद्धि जैसे नहीं होती है वहाँ अहम नहीं होता छाया शरीर में आप अहम बुद्धि नहीं कहते वो आप ही की छाया हो फिर भी अहम ऐसा नहीं होता मैं नहीं होता हूँ जैसा आपने त्याग दिया है उसमें अहम बुद्धि और प्रतिबिंब गात्र गात्र मन शरीर प्रतिबिंब रूपी जो शरीर है आप ही के शीशा में जो शरीर दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब शरीर हो गया वहां भी आपकी आत्मबुद्धि नहीं होती आपने त्याग दिया है आप ही का वो फोटो कॉपी है वैसे दिखता है किंतु वहां आत्मबुद्धि आप नहीं मानते हैं फोटो कपी है किंतु तो आत्मबुद्धि वहां अहम बुद्धि नहीं करते आप। आपने त्याग दिया है जैसे छाया शरीर में आप ही की छाया शरीर अथवा प्रतिबिंब शरीर जो शीशा में प्रति आपको पड़ जाती है प्रतिबिंब पड़ता है उस शरीर में आप आत्मबुद्धि नहीं करते हैं इतने बुद्धिमान हैं। और यद स्वप्न देहे कहते हैं स्वप्न शरीर कल रात में आप चिड़िया बनकर घूम रहे थे भैंस बन के कुत्ता बन के घूम रहे ऐसा भी स्वप्न आता है कभी वहां अहम बुद्धि अब होती कि नहीं होती उसमें जगने के बाद स्वप्न में जो जो बन के चले फिरे वहां अहम नहीं होती आपकी स्वप्न शरीर में तीन हो गया और चार चौथा यह है हृदय कल्पिता अंगे कभी कभी मनोरथ जन्य शरीर आप बनाते हैं बैठे बैठे बैठे कल्पना से शरीर बना लेते हैं कोई काम धाम न हो ना आ, लहर चलाते शेख चिल्ली की कहानी प्रसिद्ध है तो हृदय कल्पित अंगे कहा माने मनोरथ जनित जनित जो शरीर है कल्पना में शरीर बैठे हुए हैं आग बंद है किंतु भीतर ही भीतर आप आकार बनाते हैं कभी पहाड़ कभी पर्वत कभी कुछ आदत है हा? कभी शरीर बनाते हैं बिना मटेरियल कोई मटेरियल की जरूरत नहीं कुछ नहीं वैसे ही बना लेते हैं भीतरी भीतर मन में खड़ा हो जाता है शरीर बाहर शरीर नहीं ये भीतर मन में खड़ा हो जाता है आप कल्पना से शरीर बनाते हैं कभी कभी भीतर मन में अपना अपने कोई शरीर बनाते हो कोई जो भी शरीर बनाओगे आप उस शरीर में अहम होगा कि नहीं होगा नई बुद्धि होगी कि नहीं होगी नहीं होगी नहीं करते हो आप ये कहा हृदय कल्पिता अंगे हृदय माने मन में हृदय माने मन है उसमें जो कल्पना पूर्वक जो अंग बनाया आपने मनोरथ जो बोलते हैं ना केवल कल्पनामय संसार बना लेते हैं आप कभी कभी ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा ऐसा होगा तो ऐसा भीतर चलता रहता है वो तो कल्पनामय संसार है तो वहां जो भी बनाएंगे उसमें अहम बुद्धि आपकी नहीं होती वहां भी आप छोड़ देते हैं बाहर तो आंख बंद है सब बंद है बैठे हैं, लोग सोच रहे हैं महात्मा जी भजन कर रहे हैं और महात्मा जी संसार बना रहे हैं ऐसा भी होता है कभी कभी आपकी धारा चल रही है, ये होगा पहले उसके बाद फिर ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा कल्पना चलाते हैं आप मनोरथ मन दौड़ाना वहां क्या है मनरूपी रथ को दौड़ाते हैं आप उसको मनोरथ कहते हैं ऐसे चारों में आप जब आत्मबुद्धि नहीं कर देगा आत्मबुद्धि करते कहते ये किसी प्रकार भी किसी में भी ये चारों में आपकी तुम्हारी आत्मबुद्धि नहीं है हम नहीं बोलते हुआ मैं नहीं, नहीं बोलते हो चाहे छाया शरीर हो चाहे प्रतिबिंब वाला शरीर हो चाहे स्वप्नदेह का शरीर हो चाहे मनोरथ वाला शरीर हो ये चारों शरीरों में तुम्हारी आत्मबुद्धि जिस प्रकार नहीं है किसी प्रकार आत्मबुद्धि नहीं है तो इसी में क्यों कर रहे ये ये ये जो परेशानी का घर कहते हैं यथात्म बुद्धि स्तवरास्त का किसी प्रकार की तुम्हारी वहां आत्मबुद्धि नहीं है चारों में जीवत, जीवत शरीर है तो तथा ये जो जीवन शरीर ही है इसमें भी वैसा ही मन बनाओ आत्मबुद्धि हटा दो जैसे उन चारों में नहीं होता वैसे यहाँ भी उसी प्रकार आत्मबुद्धि तुम्हारी न हो तो तुम्हारा कल्याण होगा जब तक ये शरीर में आत्मबुद्धि है माने शरीर को फेंकना नहीं है अपने को असंगत लाना आत्मबुद्धि को यहाँ से हटाना आत्मा में आत्मबुद्धि को पहुंचाओ जब तक जीवत शरीर तथा ये मास्तु गाय जीवत शरीर में भी उसी प्रकार आत्मबुद्धि न हो क्यों ये जो शरीर में आत्मबुद्धि संसार देने वाला देने वाली है और आत्मा में आत्मबुद्धि मुक्ति देने वाली है इसलिए शरीर में आत्मबुद्धि को हटाओ देखो कितने कोई भी महात्मा हो जो हम कहते हैं ये बड़े पहुंचे हुए महात्माए कहते हैं किसी को और किसी को छोटे महात्मा बोलते हैं छोटे बड़े पे महात्मा में कैसे आए रामकृष्ण परम हंस जी भी एक महात्मा रमन महर्षि जी भी एक महात्मा और हम लोग भी एक महात्मा वेशभूषा तो वैसे उनका हमारे खान पान भी वैसे ही रहा सब ऐसे तो रहा खान पान वो भी बिल्कुल नहीं खाते थे बाद में उनको भी भूख लगती थी खाते थे पीते थे सोते थे उड़ते थे जो क्रिया हम कर रहे हैं हमारी दृष्टि में वो भी वैसे क्रिया कर रहे थे तो कोई भेद तो दिखता नहीं भेद क्या हुआ मनोभाव बदल दिया उन्होंने हम मनोभाव नहीं बदल पाए उन्होंने शरीर में आत्मबुद्धि को हटा दिया जहां से दूसरे स्थान में पहुंचा दिया है उनके मन और हमारा मन में अंतर है वो दूसरे राज्य में खेल रहे हैं हम दूसरे राज्य में खेल रहे हैं थूल शरीर में कोई भेद नहीं हुआ बराबर है चाहे कितने भी बड़े महात्मा हो उनके स्थल शरीर हमारे थूल शरीर में कोई भेद भेदभाव नहीं बराबर है उनके मनोभाव अलग है अलग ढंग से उनका जीवन है और हमारा जीवन अलग ढंग हो गया यही कारण है थूल शरीर में कोई भेद नहीं है कान पान रहन सहन लगभग बराबर ही होता है उसमें कोई भेद आता नहीं है उनके मनोभाव कुछ और है उनके मनोभाव सच्चिदानंद ब्रह्म हूं ये भाव में है वो और हम मैं एक मनुष्य हूं पुरुष हूं स्त्री हूं ये भाव में ये भाव के है ये मनोभाव की विशेषता है ये कहा यहाँ जैसे उन शरीरों में तुम्हारा ये नहीं होता है ये आत्मबुद्धि नहीं होती है वैसे यहाँ इस जो तो शरीर है जहां पर आत्मबुद्धि हो रही इसमें भी आत्मबुद्धि छोड़ दो तो तुम्हारा कल्याण होगा ऐसा कहा आगे ये बोलते हैं देखो ये देहात्म बुद्धि जो है ना शरीर को अहम मान के चलना इतना खतरनाक है ये संसार का बीज कारण यही है जब तक ये बुद्धि रहेगी तब तक संसार ही मिलेगा जन्म मरण का प्रवाह को संसार मानते हैं ये छूटने वाला नहीं है ये आगे बोलते हैं आदि नृणाशिध्या जनुदुख प्रववश्यीज यतस्व जहिता प्रयत्ना त्यक्त न पुनर्भाषा देहात्म धीव्या जन्मादि जन्मादुख प्रभवश्य बीज ततस्व जहिता प्रयत्ते चित्ते न पुनर्भवाशा देहात्म धीरव नृणा अशिद्यां जन्मादि दुख प्रबवश्य बीजम जो देहात्म बुद्धि है ना धी धीमने बुद्धि धी शब्द अर्थ बुद्धि जो देह में आत्म बुद्धि है मैं जो देह में आत्मबुद्धि है ही असिद्धिया जो है वास्तव में असिद्धि है असत है वो मनुष्यों को क्या करेगा निर्णाम मन मनुष्याणाम जन्मादि दुख प्रभुवश्य बीजम जो जन्मादि जन्म जरा मृत्यु आदि जो दुख हैं वो दुख के उत्पत्ति का कारण है जब तक आपके शरीर में अहम बुद्धि है तब तक आपके जन्मादि जन्म जरा मरण ये उपद्रवों से आप छुटकारा नहीं पाएंगे इसका बीज यही है जन्म मरण आदि जो संसार है इसका बीज देहात्म बुद्धि इसलिए यथा ऐसा है इसलिए क्या करना ताता जब समझ गए आप देहात्म बुद्धि जन्म जरा मरण जो संसार उसके बीज है देहात्म बुद्धि जब तक रहेगी तब तक जन्म होगा जन्म होगा तो बूढ़ा भी होना पड़ेगा और बूढ़ा होंगे तो मरना भी पड़ेगा यह चलता रहेगा तब तक ऐसा है इसलिए ताता स्तम आप तो बुद्धिमान हो तुम क्या करो ताम प्रयत्नात् जही बड़े प्रयत्न लगा करके उस देहात्म बुद्धि को तुम त्यागो हा त्यागे धातु जही बोला त्यागो उसको किसको उस देहात्म बुद्धि को त्याग दो क्यों जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक जन्म मरण रूपी संसार के चक्कर में पड़ता रहना पड़ेगा उस संसार का यही होता है, वीज। वीज है इसलिए तुम ताम प्रयत् तुम जो है ना प्रयत्न लगा करके प्रयत्न पूर्वक इसको त्याग दो सारी शक्ति इसी में लगाओ किसी को गाली देने में जितना आप शक्ति लगा देते हैं दो चार घंटे पांच घंटे तक आप लगातार गाली दे सकते हैं इतनी क्षमता है आपने वो वो शक्ति को यहाँ प्रयोग करो देहात्म में देहा में आत्मबुद्धि के त्याग में लगाओ शक्ति hmm. नहीं है ये बात में बहुत शक्ति है आप में क्यों तो दुरुपयोग कर दे वो अलग बात है गाली का प्रसंग आएगा आप बिल्कुल हटेंगे ही नहीं चार चार पांच पांच घंटे तक भले गला सूख जाए आप नहीं सूखेंगे चलता रहेगा ऐसे शक्ति को इधर प्रयोग करो ना ये देहात्म बुद्धि को त्यागने के लिए लगाओ देहात्म बुद्धि वैसे नहीं त्यागा जाएगा विचार करना पड़ेगा अपना स्वरूप का विचार और इस शरीर का विचार बार बार करेंगे तब तो देह में आत्म बुद्धि हटेगी अपना स्वरूप शुद्ध सचिदानंद घन है और ये टट्टी मांग से आदि का थैला है अगर विचार करेंगे ना या तो विचार ही नहीं है इसलिए अहमअम होकर चल रहा है अगर विचार करेंगे तो त्यागेंगे आप तो देहात्म धीरे बंद असिद्ध्याम जो असत है असद बुद्धि है देहात्म बुद्धि ये कोई सही बुद्धि नहीं असद बुद्धि यही जन्मादि दुख प्रभवश्य बीजम जो जन्म आदि से लेना जरा व्याधि मरण ये सारे इनका बीज कारण यही देहादि देहात्म बुद्धि इसलिए यथा ऐसा है तथा इसलिए त्व तुम क्या करना ताम प्रयत् बड़े प्रयत्न करके उसको त्यागो देहात्म बुद्धि को त्यागो सारी शक्ति इसी में लगाओ हाँ। त्यकते चित्ते न पुनर्भवासा अगर देहात्म बुद्धि को त्याग दिया आपने पुनर पुनर्भवासा ना फिर माने संसार की आशा नहीं है तब देहात्म बुद्धि को त्याग दिया तो संसार की आशा नहीं संसार नहीं मिलेगा अगर आपको संसार चाहिए तो देहात्म बुद्धि को नहीं त्यागना ये कहा त्यकते चित्ते माने देहात्म बुद्धि है वो उस चित्त को त्याग देने पर तो न पुनर्भवासा फिर संसार की आशा नहीं भव माने संसार उसकी आशा नहीं देहात्म बुद्धि चली गई तो संसार चला गया इसलिए देहात्म बुद्धि को त्यागो हो यह कहा इस तरह से अन्नमय कोष के बारे में कुछ विचार हुआ पांच कोष के घेरे में पड़ा हुआ यह आत्मा अन्नमय कोष के बारे में कुछ विचार हुआ अब इसके भीतर में है प्राणमय कोष वहां भी अहम होता है मैं भूखा हूं प्यासा हूं यह बुद्धि होती है उस अहम को भी उगाड़ना है और वो प्राणमय कोष से व्याप्त होता है बाहर वाला भीतर भीतर वाले शक्तिशाली हैं बाहर वाले की अपेक्षा सबसे कमजोर है ये स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि होना तो हा यहां से निकलना तो वो सरल यहां कमजोर रूप में है प्राणमय कोष से बलवान है वहां आत्मबुद्धि वहां से निकलना मुश्किल है उससे भी परे है कौन मनोमय कोष और बलवान है वो उससे भी परे विज्ञानमय कोष है वो और बलवान है उससे परे आनंदमय कोष है और ये पांचों कोषों से मुक्त हो जाएंगे फिर आप आत्मदेव का दर्शन कर पाएंगे आत्म साक्षात्कार जिसको बोलते हैं <coughs> माने दर्शन माने कोई आंख का विषय नहीं है वो जैसे सब्जी में नमक देखना होता है ऐसा बोलते हैं नमक देखो बोलते हैं किंतु नमक देखा जाता है कि नहीं अनुभव किया जाता है किसके द्वारा रशनिन्द्र के द्वारा वही देखना है माने अनुभूति में आएगा ऐसा दर्शन है वो अनुभव होगा ये पांच कोष से आप अलग हो जाएं अभी तो शरीर में आत्मबुद्धि है ये त्यागे हैं अब इसके भीतर में एक और है कौन प्राणमय कोष उसमें भी आत्मबुद्धि त्यागना होगा फिर उसके भीतर में मनोमय कोष के फंदा है वहाँ भी आत्मबुद्धि त्यागना होगा उसके भीतर में विज्ञानमय कोष की फंदा पड़ता है वहाँ भी आम होता है वहाँ कोश से तो निकल मन होने अनुभव होता है तो वहाँ तो मनोनाश हो जाएगा कहा जाएंगे तो वहाँ तो अनुभव स्वरूप कौन करेगा अनुभव स्वरूप हो जाएंगे आप वहाँ अनुभव करेंगे नहीं अनुभव स्वरूप हो जाएंगे आप अनुभव स्वरूप ज्ञान होगा अनुभव स्वरूप इसलिए तो कुछ लोग कहते हैं मिश्री बनना अच्छा नहीं है मक्खी बन के बैठे तो चूस मिल जाएगा ये <laughs> द्वैतवादी जितने भी हैं यही कहते हैं और द्वैत में जाएंगे तो क्या मिलेगा द्वैत में रहेंगे तो हम सेवक बनेंगे वो भगवान रहेंगे कुछ आनंद मिलता रहेगा आनंद की अनुभूति होगी दर्शन से स्पर्शन से इत्यादि से हाँ अद्वैत हो गए और क्या मिलेगा मिश्री बन गया तो उसको क्या स्वाद मिलना है मक्खी बन गए बैठो तो स्वाद लेता रहेगा हाँ अब जो भी हो ऐसा मान्यता है तो कहते हैं आगे प्राणमय कोष के बारे में विचार करते हैं कर्मेन्द्रिय पंच यम प्राणो भवेत प्राणमयस्तु कोशात्म न पूर्ण प्रवर्त सकल क्रियासु कर्मेन्द्रिय पंच विरंच मतुको येनात्मानपूर्ण प्रवर्ततेसो सकल क्रियासु कद देखो पांच कर्मेन्द्रिया हैं आप जानते हैं इससे युक्त जो पांच प्राण होंगे इसको प्राण कोष बोलते हैं पांच कर्मेन्द्रिय और प्राण ये मिला करके इसको कहते हैं प्राण वय कोष कर्मेन्द्रिय पंच भी जो पांच कर्मेन्द्रिया है हस्तपाद आदि आपके पांच कर्मेन्द्रिया हैं और इसके द्वारा अंचिता माने युक्त अयम प्राण ये जो प्राण है पंचवृत्ति में चलता है वो प्राण अपान बयान समान उदान पांच वृत्ति में चलने वाला प्राण कर्मेन्द्रियों से युक्त होकर के माने दस बजाते हैं मिलकर के सारे प्राणमयस्तु कोषा भव्य प्राणमय कोष हो जाता है पांच कर्मेन्द्रिया उन पंच प्राण जब मिल जाते हैं इन पुंजों को बोलते हैं प्राणमय कोष यहां भी अहम बुद्धि आपकी होती है कभी हाथ में कभी पैर में मैं मैं बुद्धि होती है कभी प्राण में मैं बुद्धि होती है देश को कहते हैं प्राणमय कोष मान कोष माने छिपाने वाला आत्मा को छिपा रहा है यही बुद्धि हो आत्मा तक नहीं को चीज कोष कहा ऐसा कोष है ये ना आत्मबान अन्नमयो अन्नपूर्ण जिससे कि ये प्राणमय के द्वारा ये आत्मवान होता है सामर्थ्यवान होता है कौन ये अन्नमय कोष उसके न होने पर ये कुछ नहीं कर सकता अन्नमय कोष जिसके कारण जिस प्राणमय कोष के द्वारा ये न माने प्राणमय न आत्मवान अन्नमय सामर्थ्यवान हो जाता है कौन अन्नमय कोष मान प्राण जब तक है तब तक तो ये इधर उधर चलना फिरना आदि काम कर पाता है जिस प्राण निकल जाए तो कुछ नहीं होता इसका उसी के द्वारा यह आत्मवान है सत्तावान है नहीं तो इसके अस्तित्व ही नहीं है किसकी अन्नमय कोष की तो उसकी प्रधानता ज्यादा है किसकी अपेक्षा थूल शरीर की अपेक्षा उनकी प्रधानता ये ना आत्मवान अन्नमयो अन्नपूर्ण जो कि यह अन्न से परिपूर्ण जो है अन्नमय कोष यह आत्मवान हो जाता है सामर्थ्यवान हो जाता है जिसके कारण से वो प्राणमय कोष है प्रवर्तते असौ सकला क्रियासु हाँ असौ माने जो जो पहले वाला कोष कौन कोष था वो अन्नमय कोष पहले जो कहा था जिसके होने पर सारे क्रिया में प्रवृत्ति होगी इसकी अन्नमय कोष की जिसके न होने पर कोई प्रवृत्ति नहीं किसके होने पर प्राण आदि होने पर इसकी प्रवृत्ति होती है हर क्रिया कर सकती है कर सकता है अन्नमय कोष और प्राण के अभाव में कुछ नहीं कर सकता तो वो प्राणमय कोष है जिसके होने पर यह चलता फिरता रहा है ये जो अन्नमय वय कोष अपने क्रिया सकल क्रिया में प्रवृत्ति में सामर्थ्य रखता है वो होता है प्राण वय कोश यह माने शास्त्रीय दृष्टि से देखते हैं तो पांच कर्मेन्द्रिया और पंच प्राण का जो पुंज है उसको प्राण वय कोष पहनते है यह और उसकी महत्ता ज्यादा है स्थल शरीर की अपेक्षा उसके कारण से यह चलना फिरना आदि काम कर पाता है और प्राण हटने पर कुछ नहीं होता प्राणवय कोश की प्रधानता है ऐसा तो ये जिसके होने पर असू माने पहला वाला जो कोश की चर्चा हुई थी फूल शरीर को अन्नमय कोश कहा था वह सकल क्रियासु प्रवर्तित है अन्नमय कोश सारी क्रियाओं में प्रवृत्ति होती है इसकी जिसके होने पर वो होता है प्राणमय कोश कहते हैं वो तो आत्मा होगा फिर वहां आत्मबुद्धि करना तो ठीक ही होगा क्योंकि जिसके होने पर शरीर चलता फिरता है वो प्राण में कुछ वो तो आत्मा मानना ठीक ही होगा प्रश्न उठे कहते नहीं वो भी आत्मा नहीं देते ब्रह्म में मत पड़ना थोला शरीर तो आत्मा नहीं हाँ जो पांच कर्मेन्द्रिया पंच प्राण ये भी आत्मा नहीं आगे बोलना चाहते हैं नत्मापी प्राणमयो वायु विकारो विकार। गंता गायुव अंतर बहिर्श कस्मकंचि क्वा न नित्यं वेन स्वानमंवा किंचन नि परतंत्र नैवा प्राणमो वायु विकारोता गायुवदंतर्बिष स्मत किंचित क्वा न वे इष्टम अनिष्टम स्वम्बा अन्यम बांचन्यम तो प्रश्न उठता है कि जिसके होने पर फूल शरीर काम कर रहा है जो प्राणमय कोष है जिसमें पांच कर्मेन्द्रिया और पंच प्राण है वो तो आत्मा हो सकेगा वहाँ आत्मा बुद्धि तो ठीक ही होगी कहते नहीं नहीं ये भी आत्मा नहीं है नही व आत्मा अभी प्राणमयो अभी वहाँ अपी का प्राणमय के आगे प्राणमय पोष भी नहीं व आत्मा यह भी आत्मा नहीं है क्यों वायु विकार है यह वायु का विकार है हावा का विकार है वायु का विकार है ये का का का अपंजीकृत जो सूक्ष्म वायु था उससे बना हुआ है यह प्राण जो रजो अंश है ना समस्ती रजो अंश से बना है प्राण जो अपंजकृत अवस्था में जो पंचभूत थे जो कार्य अवस्था में नहीं अभी तो कार्य अवस्था में है ये भूत जो कारण सूक्ष्म अवस्था में भूत थे जब पहले पहले आए पंचभूत आए तो उनके जो रजो अंश से ये बना हुआ है सत्व अंश से ज्ञानेन्द्रिया बनी है हाँ, और मन बना हुआ होता है समष्टि वेष्टि भाव होता है वहां एक एक भूतों के अंश से एक एक ज्ञानेन्द्रिया और समष्टि भूतों के सत्व अंश से मन बना हुआ है और एक एक भूतों के रजो वंश से कर्मेन्द्रिया बनी है और समष्टि रजो वंश से प्राण बना हुआ है ये वायु का विकार है माने माना अपंचीकृत अवस्था के वायु का ये विकार है ये पैदा हुआ है अपंचीकृत अवस्था जो सूक्ष्म तनमात्रा अवस्था में थे भूत उसका विकार है वायु का विकार है इसलिए आत्मा नहीं हो सकता आत्मा तो अविकार अविकारी होता है और ये विकारी है विकार है ये आत्मा नहीं हो सकता कहते हैं आत्मा अचल होता है वो आत्मा में गमनागमन क्रिया नहीं हो सकती और ये गमनागमन करता है गंता आगनता कभी जाने वाला कभी आने वाला कभी ऊपर करता है कभी नीचे करता है चलता रहता है घंता आगनता जाने वाला और आने वाला ये आत्मा थोड़ी होता है ऐसा आत्मा तो अचल है इसमें क्रिया है आगमन क्रिया है ऊपर आना नीचे जाना ऊपर आना नीचे जाना एक आज आत्मा होना ये भी आत्मा नहीं आई आत्मा बुद्धि नहीं करना घंता आगनता वायुवध जैसे वायु होता है कभी आती है वायु कभी जाती है चलता है वैसे ये भी यही कर रहा है कभी ये मुख्य तरफ आया कभी चला गया नीचे को गया आना जाना आना जाना जैसे बाहर की वायु वैसे ही है आने जाना गमन क्रिया यातायात क्रिया जिसमें लगी हुई है कहां से आत्मा होना वायु बल चलता है ये बाहर के वायु तो बाहर में चलता है आवागमन करता है किन्तु ये कहा है अंतर बहिरी ऐसा ये जो प्राण है ना ये भी गनता आगनता है, है किन्तु आना जाना कहाँ करता है भीतर और बाहर करता रहता है कभी बाहर आता है कभी भीतर जाता है तो नाभि से उठकर के बाहर की तरफ आएगा तो नाशिक के आगे दस अंगुल तक जाता है प्राण ऐसी ऐसा बोला है दस इंच आगे बढ़ेगा उसके आगे जाएगा तो फिर वापस नहीं होगा तब तक फिर वो भीतर्क हो जाता है वहीं से वह वापस हो जाता है फिर नाभि तक जाएगा फिर नाभि से उठेगा फिर दस इंचेगा मुख से आगे नाक से आगे दस इंच ऐसा आप।, आप कोई लुई आदि रखेंगे ना उतने दूरी पर रखेंगे तो इससे फेंका नहीं जाएगा हिलेगा नहीं दस इंच तक होगा तो असर पड़ेगा उसमें से <laughs> वो तो अलग बात है सामान्य दस इंच माने समगति जो अपनी उसकी गति है स्वाभाविक गति में दशांगुलम बोला हुआ है। दस बाहर होता है इतने तक आप रू आदि रखेंगे तो थोड़ा हिलना हो जाएगा हिलना होता है कोई प्राण चल रहा नहीं चल जो संदिग्ध अवस्था में क्या करते हैं वो जो ऑक्सीजन लगाते समय एक चलता है ना वहाँ पायर में दिखता है वो हिलता रहे तो प्राण है मानना है और हिलना बंद हो गया प्राण नहीं है इसके बाद तो वो धक्का दे रहा है तो हिलेगा वो ये तो पता लगता है वो बाहरी होता है ना वो हार्ट तो बंद कैसा वो तो आप कुंभक करेंगे कुछ काल के लिए कुंभक नहीं हो सकता है मूर्छित अवस्था में भी आप चुपचाप हो जाते हैं प्राण भीतर हो जाता है वो अलग बात है इसकी तीन गति होती है रेचक पूरक कुंभक तीन गति है तीन अवस्था में रह सकता है रेचक अर्था बाहर फेंकना और पूरक माने भीतर भरना और कुंभक माने रोकना तीन गति है तो उस गति में तो चल ही सकता है तीन जगह में चल सकता है वो किन्तु है गंदा और, और आगंदा है अंदर और बाहर गमनागमन करता है क्या करता है भीतर बाहर में गमनागमन करने वाला वायु के समान है यह आत्मा नहीं हो सकता प्राणमय कोश ये स्मार्त किंचित क्वापी नवे इष्टम अनिष्टम कहते जड़ है ये जो प्राणमय कोश है ना बिल्कुल जड़ इसको कुछ भी पता नहीं इष्ट है कि अनिष्ट है कुछ आता पता नहीं होता इष्ट अनिष्ट कोई ज्ञान नहीं होता जिस कारण से आत्मा नहीं हो सकता किंचित क्वापि कहीं भी कुछ भी नवेद्य स्तंभ अनिष्टम भा चाहे इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो इसको अतः पता ही नहीं होता किसको प्राण कुछ पता नहीं आत्मा को तो पता हो, चेतना पता होता है इसको कुछ भी पता नहीं था इसलिए आत्मा नहीं हो सकता एक तो वायु के समान विकारी है क्रियावान है आत्मा निष्क्रिय है और दूसरी बात इसको इष्ट इष्टानिष्ट का कोई ज्ञान नहीं होता इसलिए आत्मा नहीं मान सकते इसको कि फूल शरीर से आत्मबुद्धि हटाने के बाद भी प्राण में आत्मबुद्धि होने की संभावना है उसके बारे में बोल रहे है ये भी आत्मा नहीं हो सकता स्वम्बा अन्य कहते स्वयं को भी नहीं जानता अन्य को भी नहीं जानता है प्राण प्राण को जानने वाला भी और कोई है कौन है हाँ प्राण प्राण को नहीं जानता स्वयं को भी नहीं जानता अन्य को भी नहीं जानता ऐसा कोई आत्मा होगा वो स्वम्बा अन्यम बात स्वयं को भी नहीं जानता अन्य अपने से भिन्न को भी नहीं जानता किंचना किसी को नहीं जानता नित्यम परतंत्रतंत्र है प्राण स्वतंत्र नहीं है आत्मा स्वतंत्र है होता है और ये नित्य परतंत्र हमेशा परतंत्र है तो इसको प्राण को आत्मा नहीं मान सकते परतंत्र कैसे जो योगी लोग होते हैं इसको रोक करके सालों सालों तक रख देते हैं तो रुके ही रहना पड़ता है इसको छोड़ते छोड़ते दो घंटा लगा देंगे तो वैसे ही करना पड़ेगा इसको और खींचते खींचते रहेंगे तो खींचा ही जा रहा है क्यों वो खींचने वाला कुछ और है ये खींचा जाता है जब रेचक कुंभक पूरक एक काम करते हैं योगी लोग प्राणायाम अभ्यास करने वाले खींचते में लंबे समय तक खींचते रहेंगे छोड़ते में भी लंबे समय तक छोड़ते जैसे उनकी इच्छा होगी वैसे कर देंगे इसको प्राण को किसको परतंत्र है स्वतंत्र तो नहीं है प्राण ये दिखाना है नित्य परतंत्र है माने वो व्यक्ति जितना चाहता है उतने इनको चलना पड़ेगा प्राण को लंबा करना चाहे लंबा चाहे छोड़ने में चाहे खींचने में चाहे रोकने में तीन क्रिया होती है इसमें तो रेचक में अथवा पूरक में अथवा कुंभक में जैसा आप चाहेंगे वैसा ही हो जाता है इसलिए परतंत्र स्वतंत्र नहीं है इसलिए आत्मा नहीं हो सकता प्राण ऐसा है परतंत्र पराधीन है मैंने है, आत्मा के अधीन होना पड़ता है इसको शरीर को अधिन शरीर तो इसके अधीन है ही न होने पर शरीर नहीं होता किंतु ये भी दूसरे के अधीन है ये नहीं स्वतंत्र नहीं है ये भी हवा में आसन लगा लेते हैं, को हैं। आ, वो तो हल्का वो सिद्धि आ जाती है उनके पास सिद्धि आ जाती है अणिमा लगीमा गरिमा लगीमा सिद्धि आ गई उनमें दिखता तो शरीर दिखता है, है किन्तु तो लघु होने की है ना हल्का होने की और वजनदार होने की यह सिद्धियां आ जाती है अगर योग सिद्ध हो सही तो हनुमान जी जब लंदा गए तो उन्होंने अणिमा शक्ति का प्रयोग कर दिया छोटे से बन करके गए मश अगर उपधरी बोलते हैं मच्छर नहीं बने मच्छर जैसा छोटा बन गए लघु बन गए हल्का बन गए तो आकाश में गति हो गई उनकी गुरुत्व होता तो भोजन हो गए इतने हल्के हो गए द्रोणाचल पहाड़ को ले आ मंदराचल पहाड़ को ला रहे है तब भी उनको कोई नहीं हो रहा वो चल रहा है सिद्धियां हैं अंगद ने सिद्धि थी गरिमा सिद्धि जब रावण के सभा में पहुंचते है रावण के साथ काली गलोज कुछ होता है रावण कहता है ये मंदिर को बांध दो पहले तो क्या होगा अब एक राजदूत जा रहा है भगवान राम का दूत है राजदूत है एक राजदूत दूसरे देश में जाता है तो जितने राजा के आने पर स्वागत होता है उतने स्वागत राजदूत के होना चाहिए अंगद जी जब गए वहां राजदूत बन करके रावण के सभा में रावण ने पापी ने क्या किया गया, आपने ले तो ऊंची कुर्सी बनाई और उसके लिए कुछ नहीं राजदूत आया है संधि विग्रह को लेकर के राजदूत आता है राजा के जैसे स्वागत करना होता है और नीचे बैठाने को बोला तो अंग ने सोचा में भगवान राम का दूत हूं राजदूत हूं ऐसे ऐसे बैठूंगा तो राजा का अपमान होगा भगवान का अपमान होगा अब इसने कोई कुर्सी दिया नहीं और देगा भी नहीं तो क्या किया उन्होंने अपने वो पूंछ को लपेटते लपेटते लपेटते लपेटते उसके सिंहासन जो था उससे थोड़ा ऊंचा करके तब बैठ गए रावण के जो सिंहासन से थोड़ा ऊंचा करा के बैठ गए उस बात बातचीत शुरू हो गया अब ये समझाना चाहते हैं सीताजी को वापस कर दो तो झगड़ा नहीं लड़ाई नहीं कोई मरेगी नहीं शांति होगी वो मानने वाला कहा ए बानर और भालू तो हमारे ये जो राक्षस जैन आहार हैं वो क्या लाया है वहाँ कुछ मनुष्य है दो तो मनुष्य है उसमें और बाकी सब बानर भालू पड़े हुए हैं ये तो हमारे जो सैनिक है भूखे रहे इतने दिन आहार हैं ऐसा ऐसा शब्द उन पर बोलने लगा रहा तो क्यों हम लड़ाई नहीं करेंगे हम तो अच्छी बात करेंगे तब तो आखिर में अंगज जी ने कुछ बोला तो रावण को घुस् आया बोला कि इस बंदर को उठा के पटक दो अब उठा के पटक लेके सारे सैनिक लगे किंतु एक इंच भी हिले नहीं सही कितने गरिमा शक्ति का प्रयोग कर दिया उन्होंने उसको एक सूत भी इधर उधर नहीं कर पाए सारे सैनिक लगे नहीं कर सके। वो तो शक्ति वहां देखा चलो। तो है चलो में कभी प्राण किस अवस्था है, कि है कि अब इतना तो वो आपको फिर वो योगियों से पूछना पड़ेगा हमें इतनी जानकारी नहीं है हाँ कब होता है क्या होता है हो हाँ इतना एक पंच प्राण के बारे में कहा हुआ है हृदि प्राण गुदे पान समान हो नाविमंडले उदान कंठदेशन सर्व शरीर का ऐसा आया तो चलो तो ये प्राण भी आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि इसकी स्थिति कैसी है ये गंता आगनता जाने आने वाला है और जैसे बाह्य वायु की स्थिति है आना जाना करता वैसे ये भी भीतर बाहर करता आना जाने का काम करता है और आत्मा निष्क्रिय होता है सक्रिय है जो सक्रिय होता है वो आत्मा नहीं होता और दूसरी बात ये भी स्वाद किंचित्वापी न वेष्ट अनिष्टम सोमवार अन्यम कहीं भी कुछ भी नहीं जानता है प्राण इष्ट को भी नहीं जानता अनिष्ट को भी नहीं जानता स्वयं को भी नहीं जानता अन्य को भी नहीं जानता और नित्य परतंत्र है परतंत्र देखा योगियों ने इसको अपने अधीन कर दिया है प्राण को योगियों ने अपने अधीन कर दिया महीने महीने भर तक रोक देना उसकी इच्छा हो गई रोक दो तो रोक दिया छोड़ते रहेंगे तो छोड़ते ही रहेंगे और खींचते रहेंगे तो खींचते ही रहेंगे ऐसा हो जाता है लंबे समय तक कर सकते हैं दूसरे के अधीन है इसलिए आत्मा नहीं हो सकता ये कहा तो प्राणमय कोष को इस तरह से अनात्म समझ करके वहां भी आत्मबुद्धि हटा देना चाहिए अब मनिराम देव हैं, मनोदेव हैं। यहां भी आत्मबुद्धि हटाने होगी आत्मा नहीं ये बोलने के लिए आगे प्रसंग चलेगा समय हो गया है आज नहीं रखते हैं फिर करते